नमो नमः नमराजः एक तीन है और एक तीन के बहुरी सदमा अकार यत्ति अकारिकार कार आल तो अकार, अकार उकार इकार उकार आलया ऐसा नहीं कह सकते यह अकार आय स्वरा विविध प्रयत्न का बोधन अकार इकार उकार आई ये जो बाईस स्वर है ये विवृत प्रयत्न वाले होते हैं 22 इसलिए बोला है व्याकरण में अकार कहते हैं उस दृष्टि से दबाई से और अकार अलग करो ठीक है किस स्वर है जो है ये विवृत प्रयत्न होते हैं इसमें थोड़ा सा आपको और भी समझना है जो यहां पर नहीं, नहीं है वो विर्ध पार्ट नहीं है। विर्ध पार्ट में यह एकी है ये जो इक्कीस वर्णों को विविध प्रयत्न वाले बनाए विविध करना उनमें इकार उकार रिकार, लिकार। इसके बाद में जो एक और ओकार इसमें थोड़ा सा अंतर है तो इसके लिए आप लिख लीजिए आप पुस्तिका में, में तेभ्य ए विवृत ते एवृत ये सूत्र है वृद्धा है तेभ्य ए विवृत में पंचम विभक्ति का बहुवचन है और ए और ओ इनकी विभक्ति दिखाई नहीं देती इसको कहते, कहते हैं लुप्त विभक्ति नुरुत्तर विभति अर्थात जिसकी विभक्ति नुरुप्त हो गई है यानी छुप गई है उसको कहते हैं नुरुत्तर विभक्ति फिर विवृत कर्व था ये ब्रह्मा द्विपन यानी एक दो विवृत कर्म में जो, जो प्रत्यय है वो कर प्रत्यय है और आप जानते हैं कर प्रत्यय जो आता है, है वो दो के बीच में तुलना होती है यानी जो, जो वर्ण है उनके बीच में और ए और इनके बीच में दो विभाग बना दी गा से लेकर के ले ले रिप एक वर्ग और ए दूसरा वर्ग इन दोनों के बीच में तुलना होती है तो ये इनको कहते हैं द्व इमो विवृतो ये दोनों वर्ग विवृत है यानी अवर्ण से लेकर के त्रिवर्ण तक ये है और एक और ओ यही विवृत है यह दो वर्ग है तो द्व इमो विवृतो यह दोनों वर्ग विवृत है अयम अनयो अतिशय विवृत राज दिवृत अयम अंगशये तारा ये दोनों वर्ग विवृत हैं दोनों, दोनों में अयम ये जो ये वाला वर्ग है ये थोड़ा, थोड़ा अधिक विवृत है थोड़ा, थोड़ा अधिक, अधिक विवृत है इसको, इसको कहेंगे विवृत में भी थोड़ा अधिक विवृतर अतिशयता वृत अयम अनशये नवृता तो दो, दो है, है दोनों विवृत है लेकिन एक जो है थोड़ा अधिक विवृत है इसलिए उसको कहा विवृतता आ आ तो जी जी आप लिखिएगा जो लिख सकते हैं वो, वो लिखिएगा है। नहीं लिख रहे हैं तो बाकी लोगों को स्पष्ट हो जाएगा अशुद्ध न लिखे अपनी अपनी संचिकाओं में तो जो स्क्रीन पर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं तो बाकी हो अपनी लिखी को शुद्ध कर आगे लोग स्पष्ट हो रहेगा हम को हम आगे बढ़ते हैं अग्न उत्तर है ता ता ताभ्याम ऐ औ ताभ्याम ऐ औ काभ्याम द्वे पांच दो है पहा ताना द्वे पांच दो यानी पांच पंचम विभक्ति का पांचवी विभक्ति का द्विवचन है और आई और पिछले सूत्र से विविध तारों की अनुक्ति आ जाएंगी यही पिछले सूत्र से ए विविध तारों में से विविध तरह शब्द को यहाँ जोड़ेंगे पिछले सूत्र से एक पद को इस सूत्र में जोड़ने कहते हैं तो का ए ए ए और वो, इन से तो ए ओ ए ओ सूत्रकार वर्ण तिशय अब, अब देखिए पहले री वर्ण करके वो ओ दूसरा रही अब जो तुलना हो ओ और आई ओ इन दोनों वर्ग ए वर्ग आई और दूसरा रंग इन दोनों के बीच में तुल्णा तुल्णा अब तुलना हो तो जो ए वो विवृत्त है उनसे भी थोड़ा अधिक विवृत्त है में आ रहा है पहले, पहले आप शार्थों से समझ लीजिएगा क्या भाग ले वो लीवरण से आकाश से विवरण तक एक वर्ग जो था पहले वर्ग से दूसरा वर्ग यानी हाँ जी ये हम तेजी दिमाग में जिस जिसमें जिस अ से अ इ उ ऋ ऋ ये एक विभाग है ये विपरीत है और ए औ ये उससे अधिक विपरीत है और फिर ए औ ये इन दोनों से और ज्यादा अधिक विपरीत है नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है हम तुलना दोनों के दोनों के बीच में करेंगे अपील के बीच में तुलना करेंगे तो विपरीतता नहीं होगा वो विवृत्ता होगा इसलिए हम दो के, के बीच के में कह रहे हैं तो, तो पहला और से, उसके, उसके उसके और ए, और के बीच में बीच था उसके बाद ठीक है धन्यवाद अब इसका इसके अगला एक और सूत्र है वो ले लीजिएगा आकार। आकार। आकार। आकार। के के तो कार नहीं मां मा या को करना, आ, दूसरा है, उसके आगे एक जोड़े हाँ बिल्कुल विसर भी जोड़ो ना अब, अब ओ, आई, अति और, और, और आ और विण्गत तार, विण्गत तार जो है उसकी तो अपि औेका अपि ईनो तरह इन दो दोनों से भी आवर्न, और अधिक विवृत होता है तो थोड़ा थोड़ा धर्म बदल गया इनका। पहले तो, तो विवृहर होते हैं सारे स्वर, और उन राजस्वरों सारे सारे ने ए -ओ को थोड़ा अधीर बता दिया और ए -ओ से भी को और को थोड़ा अधीर बताया, फिर अंत में आवरण को सबसे अधिक विवीर बताया तो जो, जो विविध का, का मतलब समझते हैं क्या होता है जो पहले, पहले बताया कणंट को फैलाना ये है और कणंड को संकुचित करना ये, तो ये है तो वर्ण तक, तक जो अक्षरणों को हम बोलेंगे उनसे थोड़ा अधिक फैलाते हैं और ज्यादा फैलाते हैं और आप सबसे सबसे ज़्याद ज़्याद आ आई, आउ, ए, ओ, आ ए उ, आ, ए, उ, ए ओ ओ अ इ इ उ उ बोल करके तो आपको पकड़ में आया है थोड़ा थोड़ा आंतर पकड़ में आएगा आपको देन मयोन. अब आपनी पुस्ता के देखिए दा शुत्र. सम्रिता तु अकारहा. अगला सुस्र है, सम्रिता स्वाकारहा. मिला करे भोने के तो, सम्रिता स्वाकारहा. अला करे तो, सम्रिता स्वाकारहा ऐसा हैं. एकेक। तू एकेक। अब आवरण अब अब को इन सप, इन सभी स्वरों से अलग गया आवरण को इन सभी स्वरों से अलग अटर गया तो अर्थ होगा अकार अकारत्नक अकार संवृत प्रयत्नक अर्थात अवर्ण संवृत प्रयत्न वाला होता है कार का प्रयत्न कहती का अर्थात अवर्ण संवृत्त प्रयत्न वाला होता है स्वामी जी यहां यह तू का अर्थ क्या आएगा है अव्य तू जो है ये विवृत्त को निवृत्त करता है विवृत का जो प्रकरण चल रहा था ना उसको रोक देता है तू जो है रोकने वाले हाँ वो विवृत को रोकता है ठीक ये तो ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं ये तो ऐसे हैं, हैं इसका मतलब है वो जो क्रम चल रहा था उसको रोक दिया तू चलता जैसे हम हिंदी में बोलते हैं यह ऐसा है यह ऐसा है यह ऐसा है बोल करके तो ऐसा है यानी एकदम तो बोलते ही पहले वाला निवृत्त होता है पहले वाला क्रमभंग का सूचक है क्रमभंग नहीं कहो क्रम तो है पर आ, जिस विवृत्त का आ, क्रम चल रहे क्रम भंग कहेंगे संपूर्ण क्रम को ले रहे हैं वल विवृत वाले क्रम को रोकने वाला अच्छा जो प्रचलित है उसका नहीं नहीं आप इसको ऐसे समझिएगा यहां एक तो स्वरों का क्रम है एक का तो केवल आप क्रम भंग कहेंगे तो क्रमों का भंग करने वाला अर्थ निकलेगा और एक केवल विवृत क्रम को रोकने रोकेंगे तो स्वर का क्रम को चल ही रहा है पकड़ में आ रहा है दोनों में अंतर आज़े, आज़े। तो एक क्रम को तो बराबर बनाए रखा है स्वरों के क्रम को लेकिन विवृत वाला क्रम को रोक रहा है ठीक है स्पष्ट हो गया हाँ जी अब अंत में कहा इतेश अंत प्रयत्न अंत प्रयत्न अव्ययपद है एस एक एक है अंत प्रयत्न एक एक है और यहाँ शब्द जो है को बता रहा है सूचक हो गया। तो, तो एवं प्रकारेना एवं प्रकारेना सूत्र प्रकारेना प्रकार प्रकार आभ्ययत् एवं आभ्ययत्ं प्रकारे आभ्ययत् स अथ चत प्रकर आभ्ययत् तीन प्रकरण आपके, आपके पूरे हो गए अब चौथ प्रकरण अथ चतु प्रकरण सूत्र है अथ बाह्य प्रयत्न अथ बाह प्रयत्न अथ अवेपर है बाह्या एक तीन है प्रयत्न एक तीन है और यहां अथ शब्द जो है अनंतर आपको बताया बताया अनंतर का मतलब पश्चात पहले आभ्यंतर को बोला उसके पश्चात बाहर तो शब्द के अनंतर को बताया तो अर्थ बनेगा आभ्यंतर प्रयत्न निरूपा निरूपनातरम आभ्यंतर प्रयत्न निरूपण निरूपण निपना प्रयत्न निरूप्य आभ्ययत्तर निरूपण निरूपण बाह्या प्रयत्नते आभ्यंतर प्रयत्न के पश्चा करने के पश्चा अब बाह्य प्रयत्न बतलाए जाते हैं या निरूपण किए जाते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के निरूपण के पश्चात अब बाह्य प्रयत्न निरूपित किए जाते हैं या बतलाए जाते हैं स्वामी जी जी निरूपण मतलब आ... उसको वर्णन हाँ वर्णन निरूपण का मतलब वर्णन आभ्यंतर प्रयत्न के वर्णन करने के पश्चात ऐसे का मतलब वर्णन। अब सूत्र को देखिएगा यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है वर्ग नाम प्रथम द्वितीया वर्गणाम ष स विसर्जनीय जिह्वामूलीय उपद्मानीया यमौ च प्रथमद्वितीयौ विवृतकण्ठाः श्वासाप्रदानाश्चाघोषाः वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः श, श, स, शसर्जनीय दिवामूलीय उपद्मा यमौ चितवृतक श्वास च, अघोषा ये सूत्र है अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे वर्ग चेती वर्गा छेती का बहुवचन है फिर श श्रेकर के उपद्म यहां, यहां तरफ एक तीन। एक ही पद है विसर्जनीय दिव्यामूल्य उपद्मा यहां तरफ एक तीन। मो एक दो यम एक दो चा अव्यय प्रथम द्वितीय एक दो विविध ग्रंथा एक श्वासानुप्रदान एक अघोषा एक तीन। ये विभक्तियां बताए मैंने आपके सामने 3, 3, 1, 1, वर्गा नाम छे की प्रथम द्वितीया एकदो विवृतक्रंथा एक प्रदान एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक समझिएगा प्रथमा द्वितीयाच प्रथम द्वितीया वर्गना के बाद में जो शब्द है प्रथम द्वितीया इसमें जो समय वो बता प्रथमा द्वितीयाच प्रथम द्वितीया इतरेतर योगद्व प्रथमा द्वितीयाच प्रथम द्वितीया फिर देखिएगा को शकार बना देंगे तो शूर्धने च स विसर्जनीय चिह्वामूलीय च उपद्मय च विसर्जनीय जिह्वामूलिय उपद्मा इतरे तरह योग द्वंद्व फिर आया है प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय तो इन सब में द्वंद्व समास है इतर किसी में द्विवचना किसी में बहुवचना तो यह सब इतरे तरह योग ध्वन समास वाले हैं प्रथम द्वितीय वाला प्रथम द्वित ये सब जो है इतरे तरह योग ध्वन वाले अब आगे बढ़ते हैं विवृत कंठा है। इसमें क्या समासको इस समझ लीजिएगा विवृत कंठा इसमें समास क्या है आ, मैं आप लोगों से पूछूंगा किसी से आ, देखता हूं कौन बताएंगे रुचि जी विवृत कंठा समासका पता नहीं मैं खराब है आपका लैपटॉप खराब है जब आप बोलते हैं है, है आप, आप बंद करिए कोई बात नहीं मैं और से पूछता हूँ जी, स्वामी जी बहुरी ही, हाँ आप कह रहे हैं बहुरी रेणु जी ये मैं आपको रहा मो विग्रही सिव इदानी रमोहन जी आ, ये तो तु वर्ण केरी अीमाजी दिपद गौरी दविपद गौरी अपि गौरी कहणा चा ठीक है बिल्कुल ठीक है, है कंठ जिसका बिल्कुल ठीक है विवृत कंठा क्योंकि शब्द को देखने से आपको पता चलेगा विपद गौरी है उसमें तो कोई बात नहीं दो ही पद है इसमें विवृत और कंठ मैं ये कहना चाह रहा हूँ विवृत कंठ जो है ना यानी विवृत और कंठ किसी और को बोल रहे शब्द को देखने से पता लगता है किसी और को बताना चाहिए तो विवृत कंठा, कंठा बस इसी तरह आप पकड़ते आप बहुत कुशल हो जाएंगे आप जैसा बता रहे हैं आ, हम लोग मैं तो ऐसा नहीं बता पाया प्रारंभ में जैसा आप लोग बता रहे है कंट ये शांति विवृत कंठ अथवा विवृत करना पड़ता है कंठ जिसके उच्चारण में उच्चारण में क्या कहना चाहे विवृत करना पड़ता है कंठ जिनके उच्चारण नहीं हो उसको विग्रह बनाइए विग्रह बना के बोलिए आप हिंदी में नहीं बोलना संस्कृत में बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं विवृत कृत्वा विवृतम करवृतम करनाच्चारणम बहुत ही ऐसा ऐसा ऐसा विग्रह नहीं होता है जैसा बोल रहे हैं क्योंकि विग्रह उसी प्रकार होना चाहिए जिससे की आ, सीधा सीधा सरलता से अर्थ निकले क्लिष्ट नहीं बना आप अभी आकर आप पढ़ लेंगे ना तो आप, आप बता देंगे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अलग ढंग से भी बोल सकते हैं जरूरी नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना लेकिन जो भी आप बोलेंगे वो सरल रहेगा अभी अभी सरल नहीं अभी भाषा जो है वो सरल सरल नहीं निकल वो क्लिष्ट निकल यानी जोर लगाना पड़ेगा है कोई बात नहीं है विवृत so, कंठ ये विवृत कंठाह गौरी तमाम हाँ जी इसको विग्रह इसमें यह होता है नियम आ, शब्द को देखना पड़ता है शब्द पुल्लिंग में है नपुंसक लिंग में स्त्रीलिंग में है यदि स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में विग्रह करना है पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में विग्रह करना है नपुंसकलिंग में है तो नपुंसकलिंग में विग्रह करना ये बाद में आप लोगों को स्वतः पता लग जाएगा जो भी क्योंकि करणम करणम के अनुसार अंग्रिकम करण लिखा है अब यहां कंठ जो है पुल्लिंग में तो कंठ को ध्यान में रखकर के उसका जो विशेषण है वो विशेष के अनुसार चलेगा कंठ यहां विशेष है विवृत जो है वो विशेषण है तो विशेष में जो लिंग होता है वही विशेषण में होता है तो कंठ यहां विशेष विशेष के अनुसार विशेषण होता है तो उसको वो आप लोगों को पता लगा लग एक शब्द और आया है विवृत कंठ के बाद श्वासानुप्रदान श्वासानुप्रदान शब्द आया है श्वासानुप्रधान तो ये भी बहुरी समाज है मैं बोल देता हूं ते ते श्वास अनुप्रधानम ये श्वासानुप्रदान श्वासो अनुप्रधानम ये श्वासानुप्रदान अनुप्रदान अटे मूल कारण अध श्वासो अर्थात मूल ये के अगला शब्द श्वास अगलशब्दोष अब घोषा में सीधा सीधा देखने से नई तत्पुरुष समास लगता है लेकिन यहां पर बहुरी समास है यहां थोड़ा सा समझना पड़ता है बहुरी समास के अंतर्गत देखने से तो नई तत्पुरुष समास लगता न घोषा अघोष नई तत्पुरुष लेकिन यहाँ नई नहीं यहां पर बहुरी है नोषो ये न विद्यते घोषो यशा उच्चारणे नोषो ये उच्चारणे अघोषा नोषो ये अघोषा बहुरी सभा ये आपके सामने विभक्ति और समास आ चुके हैं अब आपको यह समझना है विवृत कंठ क्या है श्वासान प्रदान क्या है अघोष क्या है यह मैं आपके सामने रखूंगा इनकी परिभाषा आपके सामने स्पष्ट करूंगा पहले सूत्रार्थ लिखिएगा सूत्रार्थ लिखना है थोड़ा लंबा है सूत्रार्थ पर लिखिएगा पंच करव... कवर्गा पंचवर्गा कवर्गा कवर्गा प्रथमद्व उसमें आप लिख सकते हैं कचपे पंच प्रथम वर्ण स्पष्टीकरण स्पष्ट हो जाएगा आप लिखिएगा कवर्गा पंचवर्गा नाम क च टेट पंच प्रथम वर्ण पंच पंच पंच च च र्णट दिव स, स, विसर्जनीय विसर्जनीय जिह्वामूलीय उपदमा रयन्त्रमुखोद्भवाः विस्तृत स्वरयंत्र स्वरयंत्र स्वरयंत्र है खोद श्वास श्वास प्रकृति घोष ध्वनि रहता घोषध्वनि रहता भवंती मैं हिंदी में बोल देता हूं हिंदी में बोल देता हूं पांचों वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण पांचों वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण शकार शकार शसर्जनीय जीवामूलिय उपद्माय पांचों वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण शकार शकार सकार विसर्जनीय जीवामूल्य उपद्माय प्रथम द्वितीय यम प्रथम द्वितीय यम ये सभी अर्थात अठारह वर्ण ये सब अठारह वर्ण विस्तृत स्वर यंत्र के विस्तृत स्वर यंत्र के मुख से उत्पन्न होने वाले होते हैं स्तृत स्वर यंत्र के मुख से उत्पन्न होने वाले होते हैं मुख्य रूप से मुख्य रूप से श्वास से उत्पन्न होने वाले होते हैं मुख्य रूप से श्वास से उत्पन्न होने वाले होते हैं और घोष ध्वनि रहित होते हैं और घोष ध्वनि रहित होते हैं देखिए पांचों वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर कितने दस हो जाएंगे श श हैं शसर्जनीय जिव्यामूलीय उपद्मानी ये छे प्रथम द्वितीय यम आठ तो ये अट्ठारह वर्ण हो ये सब वर्ण विस्तृत स्वर यंत्र के मुख्य मुख्य रूप से श्वास से और घोषद्वंद से रहित होते हैं तो इसका मतलब यह है जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारा जो स्वर यंत्र है यह स्वर यंत्र जो है थोड़ा सा विकास को प्राप्त होता है विवृत का मतलब है विवृत वी, का अर्थ आपको पता चल गया विकास को प्राप्त होता है जैसे वह विकास को प्राप्त होता है तो कंठ गला भी विकास को प्राप्त होता है उधर स्वर्यंत्र विकास को प्राप्त हो रहा है तो गला भी जो है विकास को प्राप्त हो रहा है यानी गला भी मुख भी खुल रहा है और श्वास ये श्वास का मतलब जो नॉर्मल जो हम बोलते हैं ना श्वास प्रश्वास वो वाला श्वास नहीं ये पारिभाषिक शब्द है श्वास ुक्त होता है और घोष ध्वन से रहित होता है अब मैं आपके सामने पहले इसकी परिभाषा करता हूं श्वासान प्रधान क्या होता है अघोष क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए उसके बाद फिर आपको इस सूत्र का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा पहले अनुप्रदान शब्द को समझ लीजिए अनुप्रधान श्वासानुप्रधान में अनुप्रधान शब्द जो है इसकी परिभाषा आप लिखिएगा अनुप्रदान का अभिप्राय अनुप्रदीयते अनुप्रदीयते अर्थात उपादीये अर्थात उत्पद्यते अनुप्रदीयते उपादीये उत्पद्यते वर्णो वर्णों न अनुप्रदानम अनुप्रदीयते उपादीयते, उत्पद्यते वर्णो वर्णों न अनुप्रदानम अर्थात मूल कारण मैंने बताया था ना अनुप्रदान अर्थ मूल इस कारण इसका अर्थ है जिससे वर्ण की उत्पत्ति होती है जिससे वर्ण की उत्पत्ति होती है जिससे वर्ण की उत्पत्ति होती है उसे मूल कारण अथवा अनुप्रदान कहते हैं जिससे वर्ण की उत्पत्ति होती है उसे मूल कारण अथवा अनुप्रदान कहते हैं तो प्रश्न वही तो वही है ऐसा आपको लगेगा कि किससे उत्पन्न होता है वर्ण तो कहते हैं उसको दो चीजों से वर्ण उत्पन्न होते हैं एक है एक का नाम है श्वास और एक का नाम नाद एक का नाम है श्वास और एक का नाम है नाद श्वास अलग प्रकार का होता है नाद अलग प्रकार का होता है इन दोनों से वर्ण उत्पन्न होते हैं एक श्वास से और एक नाद से तो श्वास जो है ये आभ्यंतर प्रयत्न में होता है और नाद जो है वो बाह्य प्रयत्न में होता है ऐसा ही होना मेरे विचार से एक मिनट नहीं नहीं मैंने गलत बोल दिया अब प्रसंग तो बाह्य प्रयत्न का चल रहा है ना यह बाह्य प्रयत्न बाह्य प्रयत्नी है तो दोनों बाह्य प्रयत्नी है यानी कुछ वर्ण श्वास वाले होते हैं ऐसा बोलना चाहिए मेरे को कुछ वर्ण जो है श्वास श्वास वाले होते हैं कुछ वर्ण नाद वाले होते हैं ऐसा बोलना चाहिए कुछ वर्ण श्वास वाले और कुछ वर्ण नाद वाले होते हैं। अब देखिए अनुप्रधान शब्द मूलकार। का अर्थ तो मैंने बताया मूल कारण मूल कारण का मतलब है वायु जो जिस वायु के स्वरयंत्र के टकराकर मुख में आने के बाद में जो वर्ण उत्पन्न होते हैं वो जो वायु है वो वायु जब स्वरयंत्र के साथ टकराता है पहले फिर उसके बाद मुख में आता है तो वह दो प्रकार से आता है वह वायु वही मूल कारण कुछ आता है श्वास के रूप में कुछ आता है नाद के रूप में जब श्वास के रूप में आता है तो उसकी अलग स्थिति होती है नाद के रूप में आता है तो उसकी स्थिति अलग होती है जो श्वास के रूप में आता है तो श्वास को श्वास कैसे कहते हैं श्वास को श्वास का मतलब क्या है यहां पर तो इसकी परिभाषा यह श्वास की तो लिखिए श्वास की परिभाषा विवृते श्वास परिभाषा है विवृते श्वास ये प्रातिशाख्य की परिभाषा है मतलब वेदों का जो व्याकरण है उसकी परिभाषा है स्वामी जी कौन सा वेद का नहीं ये ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अलग अलग वेद हैं तो आ, वैसे तो आ, सभी का होना चाहिए मेरे विचार से अलग कौन सा वेद का ऐसे पर्टिकुलर एक वेद का नहीं सभी वेदों का है कुछ परिभाषाएं सब वेदों के लिए है कुछ परिभाषाएं जो है वो अलग अलग वेद के लिए अलग अलग होती हैं वो अलग पाइए कॉमन परिभाषा है तो विमृत श्वास विमृत श्वास कंठ को जब खोलते हैं स्वर्यंत्र को और कंठ को जब खोलते हैं तब यह श्वास नामक प्राण पैदा होता है यानी निर्बाध रूप से एक निर्बाध रूप के मतलब है बिना रुकावट के बिना अड़चन के एकदम श्वास एकदम वायु जब स्वरयंत्र के माध्यम से मुख में आता है आती है उसको कहते हैं श्वास जब स्वर्यंत्र भी खुला है और मुख भी खुला है तो बिना रुकावट के बिना रुकावट के पूरा प्राण जब मुंह में आ जाता है उसको कहते हैं श्वास मतलब कंठ का भी विवृत होना है और स्वर्यंत्र का भी विवृत होना है जब दोनों विवृत होते हैं तो निर्बाध घन से यानी बिना रुकावट के बिना रोक टोक के एकदम जब प्राण मुख में आ जाता है उसको कहते हैं श्वास अब नाद की परिभाषा सुन लीजिएगा ना नाद किसे कहते हैं विवृते श्वासा तो श्वास की परिभाषा हो गया और नाद की परिभाषा लिखिए समृते कंठे नाद सं कंठे नादृते कंठे नाद क्रीय संवृते कंठे नादी परिभाषा दी है उन्होंने प्राचीशाख्य ने विवृते कणे नाद क्रियते अर्थ है स्वरियंत्र के और कंठ के संकुचित होने से स्वर्यंत्र के कंठ के संकुचित होने से नाव उत्पन्न हो रहा है यानी थोड़ा सा कंठ भी संकुचित स्वर्यंत्र तो संकुचित है। उसके साथ कंठ भी संकुचित हो रहा है तो रुकावट होता है उसमें जो प्राण मुख में आता है वो अलग प्रकार का आता है उसमें होता है। में भी स्वामी जी एक संशय है आ, कंट को संकुचित करना तो हम महसूस कर सकते लेकिन स्वर यंत्र का संकुचित कैसे का समझ में नहीं है वो अपने आप होता है वो आपको करने वो ना तो, तो कंठ को आप संकुचित आप आर्टिफिशियल करते हैं और ना ही स्वर्यंत्र करते सब अपने आप होते हैं अपने आप होते हैं हाँ कंठ को तो आप थोड़ा सा जानबूझ करके आर्टिफिशियल भी संकुचित और विकास कर सकते हो क्योंकि वो आपके हाथ आप में है लेकिन स्वरयंत्र नहीं है स्वरयंत्र स्वाभाविक रूप से अपने आप वर्ण के आते ही वो अपने आप ऐसा हो जाता है तो आत्म प्रेरणा होती है मन की प्रेरणा होती है वो अपने आप हो जाता है ठीक है ओम हाँ जी उभ तो कस्मिन नाद शब्दे, श्वास शब्द श्वास शब्द में तो अः श्वास अस्त न, श्वास श्वास श्वासा देखना पड़ेगा मेरे को स्वस्त्री होना चाहिए फिर भी मैं अभी देख के बताता हूँ आपको कौन सा रहते है श्वास हाँ श्वस प्राण में ऐसा तो सोना चाहिए फिर भी मैं पूरा देखता हूँ क्या वास्तव में है आपने, आपने देखा, देखा क्या ओम भगवान अधातुपाठ में, में देखा क्या ओम नहीं मैं धातुपाठ में देखना चाह रहा हूँ धारुपाठ में तो होगा ही श्वस प्राणी हो सकता है और देखना होगा, एक एक मया है। हाँ एक ही है इसका मतलब मैं और भी एक क्या देखना चाह रहा लिखना चाह रहा था हाँ एक ही है नर धातु है नर धातु नर धातु है गुवादीगर में है नदी को तुनादी एक धातु है तुनादी तुनादी तुनादी बचाने के लिए एक धातु है एक धातु है, से बनता है, और से बनता और से कथम आगे तथा वो तो आदिर चला जाता है आदिरनी आदिर से वो चला जा रहा है तु नदी जो है गोआ में है नदी अब ये सर आप लोगों को पता लग जाएगा धीरे धीरे चिंता मत करिए जब देश शुरू करेंगे तब धीरे धीरे सब पता लग जाएगा घोष घोष घोषरभ को समझ लीजिए घोष क्या है घोष को घोष घोष्ठी परिभाषा समृतो घोषवान समृतो घोषवान भवति ऐसा कहा है संब्रितो दोशवान, संब्रितो दोशवान स्वर जब संकुचित होता है कंठ संकुचित होता है तो संकुचित होने पर जब वायु फेफड़ों में से जो आता है तो एक तो एकदम आता है और एक है उसमें टकरा करके आता है जहां जहां अवयव संकुचित हो रहे हैं वहां टकरा करके आ रहे थे उसमें घर्षण होता है उस घर्षण के कारण से इसको घोष कर रहा है घोषित गुंजन नहीं वो गुंजना अकलग चीज है यह घर्षण घर्षण होता है मतलब स्वर्यंत्र में कणठ में घर्षण होता है उससे वो घोष उत्पन्न होता है समृत समृतो घोषवान भवती समृत संकुचित कण से जो है वो घोष उत्पन्न होता है घर्षण घर्षण वाली जो है घर्षण करती हुई निकलती है मतलब जिसका तो तो तंग गली है, तंग गली है या कोई ऐसा है बहुत कम है तो हम उसमें टकरा करके घर्षण करते होते हैं करते हुए हम निकलते हैं ना एक तो खाली मिलेगा खुलन बिना घर्षण के बिना टकरा के बिना टकरा करके वहां से निकल जाएंगे अगर स्थान कम है तो आप उसको टकरा करके निकल निकलते हो टकराते हुए तो टकराने पर जो शब्द आता है अलग प्रकार का उसको घर्षण करते हैं उस घर्षण से जब वायु निकलती है उसको घोष कहते हैं वो समझ लीजिए मोटी बात है वायु वाय। जो है स्वर्यंत्र से घर्षण करती हुई निकलती है तब उसको घोष कह हैं तो अब मूल प्रसंग में आइए जो आपने सूत्र देखा है ये जो वर्ण है जो अभी अट्ठारह प्रकार के वर्ण हैं इन वर्णों को बोलते समय यहां पर घोष नहीं हो रहा है यह अघोष कहा वर्णों के उच्चारण में घोष नहीं है यानी नाद नहीं यहां श्वास है इन वर्णों को बोलते समय स्वर्यंत्र संकुचित नहीं हो रहा है और कंठ संकुचित नहीं हो, नाद नाद न हुआ न हुआ समय, नहीं हो रहा है इसमें फैलाव हो रहा है विकास हो रहा है इसलिए यह अघोष वाला है यह श्वास वाले हैं विवृत कंठ वाले हैं अर्थात श्वासानुप्रदान वाले हैं और अघोष वाले हैं ऐसे समझ में स्वामी जी जी ये अठारह कैसे हुए देखिए पांचों वर्गों के पहला दूसरा अक्षर तो दस हो गए दस वो हो गए ठीक है ना शकार शकार सकार तीन तेरह हो गए विसर्जनीय चौदह जीवामूलिया पंद्रह उपदमानिया सोलह और यम दो पहला दूसरा यम दो ठीक है तो ये इन 18 वर्णों को जब बोलते हैं तो श्वास वाले होते हैं और विवृत कंठ वाले होते हैं और अघोष वाले होते हैं ये तीन गुण याद रख लीजिए विवृत कंठ प्रदान और अघोष ये तीन बातों को समझ लीजिए विवृत कंठ श्वासानुप्रदान और अघोष ये तीन धर्म है इन तीन धर्मों को याद रखना है अगर आपसे आप पूछा जाए ये जो ठा है ठा इस ठा के धर्म क्या है तो, तो आपको, आपको बोलना है विवृत कंठ है श्वासान प्रदान है और अघोष है शकार शकार सकार कोई भी अक्षर इन अठारों में से कोई भी अक्षर आपसे पूछा जाए एक अक्षर को बोले आपके सामने इसके, इसके धर्म बताइए यानी इसके गुण बताए तो आपको बताना है ये विवृत कंठ वाला है श्वासान प्रदान वाला है ये अघोष वाला है ये व्याकरण में बहुत काम आएंगे आपको अभी से आप इसको समझ लीजिएगा और बुद्धि में बिठा लीजिएगा याद कर लीजिएगा ये सब याद करने योग्य है ये जो प्रयत्न का प्रकरण है ना प्रयत्न विशेष करके ये प्रयत्न वाला प्रकरण बहुत याद रखना होता है और एक वो भी याद रखना होता है जो स्थान वाला स्थान और प्रयत्न बहुत बहुत आया है व्याकरण करण तो आपको पता है जीवाकरण है और कोई उसमें ज्यादा अपने आप पता लग जाएगा करण तो अपने आप पता लग जाएगा बाकी स्थान और प्रयत्न बहुत मुख्य है इनको याद कर लीजिएगा विराम देती बाकी बातें बाते, आगे करेंगे आज क्या बार है शनिवार अच्छा शनिवार है क्या तो सोमवार को मिलेंगे ओङ्कार ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः